महाभारत कर्ण पर्व कर्णपर्व चतुर्नवतितमोध्याय शल्य के द्वारा रणभूमि का दिग्दर्शन कौरवसेना का पलायन और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन का शिविर की ओर गमन संजय उ तो सैन्य परिवर्त्यम पुत्रेण तेम्रपति संतूपरमूढ़ता दुर्योधन वाक्य संजय कहते राजन आपके पुत्र द्वारा सेना को पुनः लौटाने का प्रयत्न होता देख उस समय भयभीत और मूढ़ चित्त हुए मद्र राज ने दुर्योधन से इस प्रकार कहा शल्य उग्रम नरवाज नोधनम भी सुपूर्णम मही धरा भति गयी सक प्रभिन्न सर भिन्न देहै विभुव्भिश्चता शुभे प्रध्वस्तमर्मा युदरम खंडे वज्रापबी चाचलोत्तम विभिन्न सहे महाद्रुमौध प्रवृदाकुशोमरध्वज सहेम जालोगप्रुृत शराव भिन्न पतरंगम ससद्भिरार्त छतुज वमद्भि दीनम सनद्भि परवृत्तन महिम दसद्भि कृपण नद्भि रथ पवितजवाजी युध सरापबीरथवीरसै मंदशुताशुभिच नुनाग शथैश्च मर्दित मंदा सुबह मही महा मनुष्यों घोड़ों और हाथियों की लाशों से भरा हुआ युद्ध कैसा भयंकर जान पड़ता है पर्वताकार गजराज जिनके मस्तकों से मद की धारा फूटकर बहती थी एक ही सारा साथ बाणों की मार से शरीर विदिर्ण हो जाने के कारण धराशाई हो गए हैं उनमें से कितने ही वेदना से छटपटा रहे हैं कितनों के प्राण निकल गए हैं उन पर बैठे हुए सवारों के कवच अस्त्र शस्त्र ढाल और तलवार आदि नष्ट हो गए हैं इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो वज्र के आघात से बड़े बड़े पर्वत ढह गए हों और उनके प्रस्तर खंड विशाल वृक्ष तथा औसत समूह छिन्न भिन्न हो गए हों उन गजराजों के घंटा अंकुश तोमर और ध्वज आदि सभी वस्तुएं बाणों के आघात से टूट फूट कर बिखर गई है उन हाथियों के ऊपर सोने की जाली से युक्त आवरण पड़ा है उनकी लाशें रक्त के प्रवाह से नहा गई है घोड़े बाणों से विदिर्ण होकर गिरे हैं वेदना से व्यथित हो उच्छ्वास लेते और मुख से रक्त भमन करते हैं वे दीनतापूर्ण आरतनात कर रहे हैं उनकी आँखें घूम रही है वे धरती में दांत गढ़ाते और करुण चित्कार करते हैं हाथी घोड़े पैदल सैनिक तथा तो वीर समुदाय बाणों से छत हो मरे पड़े हैं किन्हीं की सासे कुछ कुछ चल रही है और कुछ लोगों के प्राण सर्वथा निकल गए हैं हाथी घोड़े मनुष्य और रथ कुचल दिए गए हैं इन सब की कांति मंद पड़ गई है इनके कारण उस महासमर की भूमि निश्चय ही वैतरणी के समान प्रतीत होती है गजय वरहस्तगात्रि रुद्रे पमान पति पृथिव्याय छतजम सुरदित करुणम नरदि हाथियों के सुंड दंड और शरीर छिन्न भिन्न हो गए हैं कितने ही हाथी पृथ्वी पर गिरकर कर काप रहे हैं कितनों के दांत टूट गए हैं और वे खून उगलते तथा छटपटाते हुए वे वेदना ग्रस्त हो करुण स्वर में करा रहे हैं नृकृत चक्रेशयुगे केलावतर बृषा तई महारथई जल दये वृत बड़े बड़े रथों के समूह इस रणभूमि में बादलों के समान छा गए हैं उनके पहिए बाण जुए और बंधन कट गए हैं तरकस ध्वज और पताकाएँ फेंकी पड़ी है सोने के जाल से आवृत हुए वे रथ बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं यसा यशस्िरथा सु पदार्थिशाभिमु तय परे विषिर्ण भर मरणाम बराज उदय दिता प्रशांत रिवता बही हाथी रथ और घोड़ों पर सवार होकर युद्ध करने वाले यशस्वी योद्धा और पैदल वीर सामने लड़ते हुए शत्रुओं के हाथ से मारे गए हैं उनके कवच आभूषण वस्त्र और आयुष सभी छिन्न भिन्न होकर बिखर गए हैं इस प्रकार शांत पड़े हुए आपके प्राणहीन योद्धाओं से यह पृथ्वी पट गई है सर प्रहाराभिहत महाबल रवे क्षमा पति सहस्र दिवच्युत भूरत दीप्त मध्यम ग्रहे जो रम प्रदीप्त बाणों के प्रहार से घायल होकर गिरे हुए सहस्रों महाबली योद्धा आकाश से नीचे गिरे हुए अत्यंत दीप्तिमान एवं निर्मल प्रभा से प्रकाशित ग्रहों के समान दिखाई देते हैं और उनसे ढक ही हम भूमि या भूमि रात के समय उन ग्रहों से व्याप्त हुए आकाश के सदृश सुशोभित होती है प्रणस्त संग पुनुछव सिद्धि महे बभुवा कर्णार्जुन कर्णार्जुनाभ्याम सरभिन्न गही हत प्रवीरि कुरजया नाम कर्ण और अर्जुन के माणों से जिनके अंग अंग छिन्न भिन्न हो गए हैं उन मारे गए कौरव संजय वीरों की लाशों से भरी हुई भूमि यज्ञ में स्थापित हुई अग्नियों के द्वारा यज्ञ भूमि के समान सुशोभित होती है उनमें से कितने ही वीरों की चेतना लुप्त हो गई है और कितने ही पुनः सांस ले रहे हैं सरासु कर्णार्जुन बाहुमुक्ता विदार देहान प्राणान निरस्यास महिम प्रतीयू महोरगावास विवातिम्रा कर्ण और अर्जुन के हाथों से छूटे हुए बाण हाथी घोड़े और मनुष्यों के शरीरों को विदिर्ण करके उनके प्राण निकालकर तुरंत पृथ्वी में घुस गए थे मानो अत्यंत लाल रंग के विशाल सर्प अपने बिल में जा घुस हो हतह मनुष्या सुगजे सख्ये सरा पिदय शथय नरेन्द्र धनंजय सेथे अगम्य रूपा वसुधा बभूव नरेंद्र अर्जुन और कर्ण के बाणों द्वारा मारे गए हाथी घोड़े एवं मनुष्यों से तथा बाणों से नष्ट भ्रष्ट होकर गिरे पड़े रथों से इस पृथ्वी पर चलना फिरना असंभव हो गया है रथय बरे सुन्मथितय सुकल पे सयोध शस्त्रुधय ध्वज विषिण योगन चक्राक्ष युग सजे सजाए रथ बाणों के आघात से मथ डाले गए हैं उनके साथ जो योद्धा शस्त्र श्रेष्ठ आयुध और ध्वज आदि थे उनके भी यही दशा हुई है उनके पहिए बंधन रज्जु धुरे जुए और त्रिवेणु काष्ट के भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं विमुक्त शस्त्रुपस्करेह हतानुकर्षये विसंग बंधन प्रभग्निडयिहेम भूषित्रिताम ही जौरिव सार धैर्घरि उन पर जो अस्त्र शस्त्र रखे गए थे वे सब दूर जा पड़े हैं सारी सामग्री नष्ट हो गई है अनुकर्ष धुड़ीर और बंधन रज्जो ये सबके सब, सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं उन रथों की बैठके टूट फूट गई हैं स्वर्ण और मणियों से विभूषित उन रथों द्वारा आच्छादित हुई पृथ्वी शरद ऋतु के बादलों से ढके हुए आकाश के समान जान पड़ती है विकृष्ट जवने जवनय सुरंगमय हते स्वरि राजकल्पितय मनुष्य मातंग रथा स्वराश भी बहुधा तो विचूर्णिता जिनके स्वामी रथी मारे गए हैं राजाओं के उन सुसज्जित रथों को जब वेघशाली घोड़े खींचे लिए जाते थे और झुंड के झुंड मनुष्य हाथी साधारण रथ और अश्व भी भागे जा रहे थे उस समय उनके द्वारा पूर्वक भागने वाले बहुत से मनुष्य कुचल कर चूर चूर हो गए थे सहेम पट्टा परिघा परस्वधा शिता चसुहला मुसलान खडाला से जड़े गए से तीखे बाहर निकाली हुई चमचमाती तलवारे और स्वर्ण जटित गदाएं जहां तहां बिक्री पड़ी है चापान रुक्म गूषणा नेरास कर स्वर चित्र पंखा भी भी इकन काव छिन्ना स्रजो विचिरा सुवर्ण मय अंगदों से विभूषित धनुष सोने के विचित्र पंख वाले बाण रिष्टि पाणीदार एवं रहित निर्मल खडग तथा सुनहरे दंडो से युक्त प्रास छत्र चबर शंख और विचित्र माला छिन्न भिन्न होकर फेंकी पड़ी है कुथा कि राजन प्रबाल मुक्ता तरला हा राजन हाथी के पीठ पर बिछाए जाने वाले कंबल या झूल पताका वस्त्र आभूषण किरीटमाला उज्जवल मुकुट श्वेत चामर मूंगे और मोतियों के हार ये सब के सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं आ पीट केयूरवरांगदानी ग्रह अग्निस्का स सुवर्ण सूत्रा मण्युत्तमा वज्र सुवर्ण मुक्ता रत्नि चौचावच मंगलानी गात्रि चात्य सुखोचिता शिरांश इंदु प्रतिमा नेह भोगाश्च पीक्षता सुखानि चैव सुखा चधर्मनिष्ठा महतीवाप्य व्याप्यासु लोका सही शिरोभूषण केयूर सुंदर अंगद गले के हार पदक सोने की जंजीर उत्तम मणि हीरे सुवर्ण तथा मुक्ता आदि छोटे बड़े मांगलिक रत्न अत्यंत सुख भोगने के योग्य शरीर चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले मुख से युक्त मस्तक देह भोग आच्छादन वस्त्र तथा मनोरम सुख इन सब को त्याग कर स्वधर्म की पराकाष्ठा का पालन करते हुए संपूर्ण लोकों में अपने यश का विस्तार करके वे वीर सैनिक दिव्य लोकों में पहुँच गए हैं निवर्त दुर्योधन या तो सैनिक ब्रजस्वराजन शिविर मानद दिवा कर प्रभो पुनस्तमें त्रृ नरेन्द्र कारणम दूसरों को सम्मान देने दे वाले राजा दुर्योधन सब अब लौटो इन सैनिकों को भी जाने दो शिविर में चलो प्रभो ये भगवान सूर्य भी अस्ताचल पर लटक रहे हैं नरेंद्र तुम्हें इस नरसंहार के प्रधान कारण हो इत मुक्तरा शल्यो दुर्योधनम शोक परी तर्ण हाकर्ण तीव्रवाणम आर्तम्बृतम अश्रुनेत्र दुर्योधन से ऐसा कहकर राजा शल्य चुप हो गए उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था दुर्योधन भी आर्त होकर हा कर्ण हा कर्ण पुकारने लगा वह सुध बुद्ध खो बैठा था उसके नेत्रों से वेगपूर्वक आशुओं की अविरल धारा बह रही थी तम द्रोणपुत्र प्रमुखा नरेन्द्र सर्वे समुह प्रयान्ति निरीक्ष मा मुहुराजुन से ध्वज महात द्रोणपुत्र अश्वस्थामा तथा अन्य सभी नरेश बारंबार आकर दुर्योधन को सांत्वना देते और अर्जुन के महान ध्वज को जो उनके उज्ज्वल यश से प्रकाशित हो रहा था देखते हुए फिर लौट जाते थे नरासुमातंग शरीर जेन रक्तन सिकताम चूमि रक्ताम्बरस तपनी योग नारीम प्रकाशामगम्याम मनुष्यों घोड़ों और हाथियों के शरीर से बहते हुए रक्त की धारा से वहाँ की भूमि ऐसी सीज गई थी कि लाल वस्त्र, लाल वस्त्र, फूलों की माला तथा तपाए हुए सुवर्ण के आभूषण धारण करके सबके सामने आई हुई सर्वगम्या नारी अर्थात वेश्या के समान प्रतीत होती थी प्रच्छ राज राजन अत्यंत पाने वाले उस सायंकाल में रुद्र से जिसका स्वरूप छिप गया था उस भूमि को देखते हुए कौरव सैनिक वहाँ ठहर न सके वे सबके से सब, सब देवलोक की यात्रा के लिए उद्यत थे वदेन कर्ण से हा कर्ण हा कर्ण्रणा दुतं प्रयाता शिविर निराजन दिवाकर महाराज समस्त कौरव कर्ण के वज से अत्यंत दुखी हो हा कर्ण हा कर्ण की रट लगाते और लाल सूर्य की ओर देखते हुए बड़े वेग से शिविर की ओर चले करनो हतो धनिष के छूटे हुए सुवर्ण में पंख वाले और शिला पर तेज किए हुए बाणों से कर्ण का अंग अंग बिन्न गया था उन बाणों की पांखे रक्त में डूबी हुई थी उनके द्वारा युद्ध स्थल में पड़ा हुआ कर्ण मर जाने पर भी सूर्य के समान हो रहा था कर्णस्य सुन सूर्भोहित रक्त रूप श्रेष्ठ सुरभ्य परम समुद्रम् भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान सूर्य खून से भिंगे हुए कर्ण के शरीर का किरणों द्वारा स्पर्श करके रक्त के समान ही लाल रूप धारण कर मानव स्नान करने की इच्छा से पश्चिम समुद्र की ओर जा रहे थे इतव संचित सुदर्श संघा संप्रस्थिता निकेतन संचित यथा सुखम खम चमहेत इस युद्ध के ही विषय में सोच विचार करते हुए देवताओं तथा तो ऋषियों के समुदाय वहाँ से प्रस्थित हो अपने अपने स्थान को चल दिए और इसी विषय काम चिंतन करते हुए अन्य लोग भी सुखपूर्वक अंतरिक्ष अथवा भूतल पर अपने अपने निवास स्थान को चले गए तद्भुतम प्राणभृताम भयंकरम निशा्य युद्धम कुरुवीर मुख्यो धनंजय सेथेस्मृता प्रशंसमान प्रयो सदा जना कौरव तथा पांडव पक्ष के उन प्रमुख वीर अर्जुन और कर्ण का वह अद्भुत तथा प्राणियों के लिए भयंकर युद्ध देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो उनकी प्रशंसा करते हुए वहां से चले गए सरसंकृत परमाण दृधिर खेतवास गुम अभी राधेयम न राधा पुत्र कर्ण का कवच बाणों से कट गया था उसके सारे वस्त्र खून से भींग गए थे और प्राण भी निकल गए थे तो भी उसे छोड़ नहीं रही थी समप्रभम सूरम सर्वभूतान में नि वह तपाए हुए सुवर्ण तथा अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान था उस सूरवीर को देखकर सब प्राणी जीवित सांस समझते थे हतश्यापी महाराज सुतपुत्र संयुगे मित्रेश मृगा महाराज जैसे सिंह से दूसरे जंगली पशु सदा डरते रहते हैं उसी प्रकार युद्ध स्थल में मारे गए सुतपुत्र से भी समस्त योद्धा भय मानते थे हतोपि पुरुष व्याघ्र जीव वाली धतस्यापि नरेश व पर भी जीवित साधिकता था था के शरीर में मरने कोई विकार नहीं हुआ सिरोधरम तुखम सूतपुत्र पूर्ण चंद्र समुतपुत्र कर्ण का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान था उसने मनोहर वेश धारण किया था वह विरोचित से संपन्न था उसके मस्तक और कंठ भी मनोहर थे नाना भरणवान राज हतो वह कर्तन शे पादानी राजन नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित तथा तपाए हुए सुवर्ण का अंगद बाजूबंद धारण किए वे कर्तन कर्ण मारा जाकर अंकुर युक्त वृक्ष के समान पड़ा था कर्ण को सो पार्थ था यकवारि नर व्याघ्र नरेस उत्तम स्वर्ण के समान कांतिमान कर्ण प्रज्वलित अग्नि के तुल्य प्रकाशित होता था परंतु पार्थ के बाण रूपी जल से वह भूझ गया यथा कर्ण समे नाम जैसे प्रज्ज्वलित आग जल को पाकर बुझ जाती है उसी प्रकार समरांगण में कर्ण रूपी अग्नि को अर्जुन रूपी मेघ ने बुझा दिया आहृत्य चो दीप्तना चिशो सपुत्र कर्ण स शांत पार्थ तेजसा इस पृथ्वी पर उत्तम युद्ध के द्वारा अपने लिए उत्तम यश का उपार्जन करके बाणों की झड़ी लगाकर कर दसो दिशाओं को संतप्त करके पुत्र सहित कर्ण अर्जुन के तेज से शांत हो गया प्रताप्य पांडवान्ालाशास्जस वर्षि सर्वर्षेण वर्षित्वा श्रीमान सहस्रांशु जगह सर्व प्रताप्य हतो वैकर्तन कर्ण सपुत्र सवाहन अर्थीना पक्षिंघ से अस्त्र के तेज से संपूर्ण पांडव और पांचालों को संताप देकर बाणों की वर्षा के दारा, द्वारा द्वारा सेना को तपाकर तथा सहस्त्र किरणों वाले तेजस्वी सूर्य के समान संपूर्ण संसार में अपना प्रताप बिखेर कर वह कर्तन कर्ण पुत्र और वाहनों सहित मारा गया या रूपी पक्षियों के समुदाय के लिए जो कल्प वृक्ष के समान था वह कर्ण मार गिराया गया तरा तरव योग वचन्नम नास्थिर्थिभि सद्भि सदा साहतो सहतरथे वृष जो मांगने पर सदा यही कहता था कि मैं दूंगा श्रेष्ठ याचकों के मांगने पर जिसके मुंह से कभी नाहीं नहीं निकला वह धर्मात्मा कर्ण युद्ध में मारा गया यस्य यहाँसात्सर्वतमासीन महात्मनः नादेयम् ब्राह्मणे स्वासे स्वयपी जीवित यदा स्त्रीण प्रिय निथ सवै पार्थास्त्र निर्दगो गत पर गति जिस महामनस्वी कर्ण का सारा धन ब्राह्मणों के अधीन था ब्राह्मणों के लिए जिसका कुछ भी अपना जीवन भी अधेय नहीं था जो स्त्रियों को सदा प्रिय लगता था और प्रतिदिन दान किया करता था वह महारथी कर्ण पार्थ के बाणों से दग्ध हो परम गति को प्राप्त हो गया आदा तव पुत्राण जयासाम शर्म बर्म च राजन जिसका सहारा लेकर आपके पुत्र ने पांडवों के साथ वैर किया था वह कर्ण आपके पुत्रों की विजय की आशा सुख तथा कवच रक्षा लेकर स्वर्गलोक को चला गया हते कर्णे सरि तो नशसु जगाम चातम सविता दिबा कर ग्रहश्चति ज्वलना कवर्ण सोमस् पुत्रुदयाय तिरक कर्ण के मारे जाने पर नदियों का प्रवाह रुक गया सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और अग्नि तथा सूर्य के समान कांतिमान मंगल एवं सोम पुत्र बुध तिरछय होकर उदित हुए नव पफाले वादुरा दिखो बभुरता सधोमाम महाडवा चुग चुग छु भुस् आकाश फटने सा लगा पृथ्वी चित्कार कर उठी भयानक और रूखी हवा चलने लगी संपूर्ण दिशाएं धूम सहित अग्नि से प्रज्वलित होने लगी और महासागर भयंकर स्वर में गर्जने तथा विक्षुब्ध होने लगे सकाननाश आद्रिचयाच कंपीरे प्रवीभ्यथुर्म भूत गणाश्च सर्वे बृहस्पति समयिणी बभूव चंद्रारक समो विशा वनो सहित पर्वत समूह कापने लगे संपूर्ण भूत समुदाय व्यथित हो उठे प्रजानाथ बृहस्पति नाम ग्रह रोहिणी नक्षत्र को सब ओर से घेरकर चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा हते हेतु कर्णे विदिशोपिज्वल ओम तमो वृता दोचाल भूमि पपात चोल का जुनर प्रकाशाम निशाचराप्य पवन प्रही कर्ण के मारे जाने पर दिशाओं के कोने कोने में आग सी लग गई आकाश में अंधेरा छा गया धरती डोलने लगी अग्नि के समान प्रकाशमान उल्का गिरने लगी और निशाचर प्रसन्न हो गए शशि प्रकाशाननमर्जुन ओ जदा सूरेण कर्ण श्यो निपात यत तदात सह शब्द बभुवा में मुक्त जिस समय अर्जुन ने छुर के द्वारा कर्ण के चंद्रमा के समान कांत्यमान मुख वाले मस्तक को काट गिराया उस समय आकाश में देवताओं के मुख से निकला हुआ हाहाकार का शब्द गूंज उठा सदैव गंधर्व मनुष्य पूजित्यणुन र राज पुरा वृत बधे सतक्रत राजन देवता गंधर्व और मनुष्यों द्वारा पूजित अपने शत्रु पूर्व काल में वृत्ता वध करके इंद्र सुशोभित हुए थे तथो रथे नाम बुध बृंदना दिवाकर पता कि ना भी मनिनाद केतु नाम हिमेन्द्रफटि का महेंद्रवाह प्रतिमीनताब महेंद्रवी प्रतिमान पौरुष सुवर्ण मुक्ताम्र विद्रुमये अलंकृता वह प्रतिमरंग नरोम केशव पांडुनंदनौ तदा हिता वाकरणाजयू समान तदनंतर नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन सम्रांगण में रथ पर आरूढ़ हो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी एक ही वाहन पर बैठे हुए भगवान विष्णु और इंद्र के सदैत भयरहित हो विशेष शोभा पाने लगे वे जिस रथ से यात्रा करते थे उससे मेघ समूहों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि होती थी वह रथ शरतकाल के कालीन सूर्य के समान तेज से उद्दीप्त हो रहा था उस पर पताका फहराती थी और उसके ध्वजा पर भयानक शब्द करने वाला वानर बैठा था उसकी कांति हिम चंद्रमा शंख और स्फटिक मणि के समान सुंदर थी वह रथ वेग में अपना सानी नहीं रखता था और देवराज इंद्र के रथ के समान तीब्रगामी था उस पर बैठे हुए दोनों नरसे देवराज इंद्र के समान शक्तिशाली और पुरुषार्थी थे तथा सुवर्ण मुक्ता मणि हीरे और मूंग मूंगे के बने हुए आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते थे तथो धनुर्जा प्रसय कृत पुन प्रभान संचादयून सरोम कपिध्वज पक्षे वर ध्वज हृष्टौ तभाव राम मना शरी अवधारयजाला महास्वन होधातज पाणी चुतंबत शंख बरह वरा नृां वरा। वरानभ्यादु तत्पश्चात धन धनुष की प्रत्यमता हथिरी और बाण के शब्दों से शत्रुओं को बलपूर्वक श्रीहीन करके उत्तम बाणों द्वारा कौरव सैनिकों को ढककर अमित प्रभावशाली नरश्रेष्ठ गणध्वज श्री कृष्ण और कपिध्वज अर्जुन हर्ष में भर कर द्विपक्षियों का हृदय विधीर्ण करते हुए हाथों में दो श्रेष्ठ शंख ले उन्हें अपने सुंदर मुखों से एक ही साथ चूमने और बजाने लगे उनके वे दोनों शंख सोने की जाली से आवृत्त बर्फ के समान सफेद और महान शब्द करने वाले थे पांचजन्य निर्घोषो दैवदत्त से चोभ पृथ्वी चातरिक्षम चिश्चिवान्वनाथ यंचजन्य तथा दैवदत्त दोनों शंखों की गंभीर गंभीरध्वरि पृथ्वी आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया विस्तावन सर्व कौरव शंख शब्दन तेनाथ माधवशर्जुन सेठ श्रीकृष्ण से और अर्जुन के उस उष ध्वनि से समस्त कौरव संतस्त हो उठे तो तौ शख शनादयंत वना शैला मित्रशयत तव पुत्र सैनाष्ठ नंदयताम वरिष्ठ अपने शखनाथ से नदियों पर्वतों कंदराओं तथा काननों को प्रतिध्वनित करके आपके पुत्र की सेना को भयभीत करते हुए वे दोनों श्रेष्ठतम वीर युधिष्ठिर का आनंद बढ़ाने लगे तथा प्रयाता कुर्ो जबे नृत्य शंख स्वन वीर माण विहय्राधिपतिम पतिम च दुर्योधन भारत भारत भारत उस संक ध्वनि को सुनते ही समस्त कौरव योद्धा तो के अधिपति दुर्योधन को छोड़कर वेगपूर्वक भागने लगे दिवाकर उस समय उदित हुए दो सूर्यों के समान उस महासमर में प्रकाशित होने वाले अत्यंत कांतिमान अर्जुन तथा तो भगवान श्री कृष्ण के पास आकर समस्त प्राणी उनके कार्य का अनुमोदन करने लगे समाचत तो कर्ण सरयि परम तपह उम सम्युताजुन हो तमो निहत्याल शूर मालिनऊ समर में कर्ण के बाणों से व्याप्त हुए वे शत्रु संतापी वीर श्री कृष्ण और अर्जुन अंधकार का नाश करके आकाश में उदित हुए निर्बल अंश सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे विहय सुहृदता प्रतिमानविक्रमह सुखम प्रविष्ट शिविरम समीश्वर सदस्य निंदुवा शवहू उन बाणों को निकालकर वे अनुपम पराक्रमी सर्वसमर्थ श्री कृष्ण और अर्जुन सुहृदों से घिरे हुए छावनी पर आए और यज्ञ में पदार्पण करने वाले भगवान विष्णु तथा तो इंद्र के समान वे दोनों ही सुखपूर्वक शिविर के भीतर प्रविष्ट हुए गंधर्व महर्षि हतेतु उस महासमर में कर्ण के मारे जाने पर देवता गंधर्व मनुष्य चारण महर्षि यक्ष तथा बड़े बड़े नागों ने भी आपकी जय हो वृद्धि हो ऐसा कहते हुए बड़ी श्रद्धा से उन दोनों का समाधर किया यथा ससुरे यथान प्रतिपूजता जैसे बलासुर का दमन करके देवराज इंद्र और भगवान विष्णु अपने श्रेदों के साथ आनंदित हुए थे उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण का वध करके यथा योग्य पूजित तथा अपने उपार्जित गुण समूहों द्वारा भूरि भ्रूरी प्रशंसित हो इत से संबंधियों सहित बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे इतना महाभारती कर्ण परमड़े ही रणभूमि वर्णनम नाम चतुर्नवति तमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में रणभूमि का वर्णन विषय चौरानवेवा अध्याय पूरा हुआ